अन्यत्र चल बोधा बोधो अन्य अन्यत्र लौकिबोधो प्रसिद्ध अहंकारादादे संघात में ही वादी लोक और लौकिक लोक बोध और बोध दोनों को स्वीकार करते हैं तउच आत्मबोध अबोध संबंधा आत्मनो बोधा बोधाबोधो और वह भी आत्मबोध अबोध के संबंध की वजह से है इसलिए आत्मा में ही मुख्य रूपेण बोध और अबोध दोनों कहना चाहिए आत्म आत्मसंबंध ही संबंध आज अन्यत्र उपचार दे मुख्य क्योंकि नियम ये है, है जिसके संबंध से जिस चीज को हम अन्यत्र उपचार कर देते जो यह उपचार में प्रयोग होता है वह उसी में मुख्य रूपेण रहता है मानना चाहिए था अग्नि संबंधा तथेव अग्न तन मुख्यम अग्नि का संबंध से औष्टता का जल में औपचारिक प्रयोग हो गया अतएव अग्नि में वो उसता को मुख्य मानना चाहिए तद्वत यहाँ पर है आत्म संबंध से अहंकार आदमी जो बोधाबोध स्वीकार किया जा रहा है औपचारिक होने से आत्मा ही बोधाबोध मुख्य मानना है संघर्ष दिया दृष्टानत्मनिमित्त अन्योधा बोध हो कह सकता है आत्मनिमित्त यदि अन्यत्र बोधा बोध हो गया मानोगे फिर तो वहां पर क्या आत्मा में भी व्यापार वत्व तो मानना पड़ जाएगा जैसे अग्नि में व्यापार हुए बिना अग्नि का जल के संबंध कैसे होगा यह आपत्ति को कोई कहता है नहीं, नहीं, कि उसी प्रकार से जिस रात्रि और दिन के समान निमित्त निमित्त में समझना पहले दृष्टान केवल दूसरा दृष्टान के नाम के अंदर आदित्य का कैसे वो दिखा रहे यथा आदित्य सन्निधि असनिधि मात्र निमित्ते लोके रात्रिदा आदित्य का सन्निधि और आदित्य का असनिधि मात्र से इस दुनिया में हम रात्रि और दिन का व्यवहार कर लेते हैं सन्निधि है तो दिन और सन्निधि का हो तो रात्रि नहीं आदित्य कंचन पेति, पेति वा। क्योंकि कभी सूर्य आपको न सुलाती है सुलाता है? ना आपको जगाता है ना सूर्य ना आपको सोने कह रहा है ना आपको जगने कहता है सवेरे होती इसलिए आजकल तो रो, रो देख रहे कि दिख रहे लोग लो जो है पूरे रात भर दिखे रहते हैं और दिन में सोते रहते कर लेते हैं दिन और रात का लेकिन वह दिन और रात निमित जो जगना और सोना है हमारे अंदर जो होता है वह क्रियाओं के प्रशासन कोई निमित्त निमित्त भाव भी नहीं होता तार से व्यापार उसके अंदर नहीं है वह न जगाता है वह न सुता है अतः निमित्तत्व न व्यापार वत्व अविनाभूतम ये जो नहीं कह सकते यत्र निमित्तत्म तत्र व्यापार वत्तम ऐसी व्याप्ति तुम नहीं बना सकते हो अविनाभूत व्याप्ति ऐसी व्याप्ति नहीं हो सकती है यत्र निमित्तत्व तत्र व्यापार वत्तम न अविनाभूतम अर्थात ऐसी व्याप्ति नहीं हो सकती है जो जो निमित्त होगा वहां कुछ व्यापार जरूर होगा यह कोई जरूरी नहीं है इस जपा कुसुम भी है शनि में मात्र से स्पटिक में रन को दे देता है लेकिन वहाँ कोई व्यापार करता है क्या मै को डालने में व्यापार के बिना ही वह कुमस्त जो लालिबा अरुण रंग है, उसटिक में आ जाता है तद्वत यहाँ पर भी निमित्त हो होने मात्र से उस व्यापार वक्त मानना कोई जरूरी नहीं है ये था सूरी में कुसुम में आदि में देखा जाता है उसी प्रगर आत्मा भी निमित्त है बिना व्यापार के ही न आत्म बोध से नित्य कथम कालाव दाग अज्ञाश शास्त्रात इधान जानमी पुनर्ज्ञायामी तह दृष्टान एक और दृष्टान मूल में समझाएंगे कदे देखो लोक व्यवहार में होता है भाई बोध यदि आत्मा का बोध रूपदान नित्य है ये क्यों हम कहते पहले मैं नहीं जानता था हाग हा, अज्ञाशिषम और अब शास्त्रार्थम पहले मैं शास्त्रीय को शास्त्री के जाना और अब मैं जान रहा हूं और पुनर्जा और आगे और, और भी जानते रहूंगा त्रांत में दृष्टान देते हैं वही नित्यो औष प्रकाशो हो तद विशेष कालावत्व कालावत्न स्वरूप नित्य बोधे न जिस प्रकार से अग्नि और उष्णता अग्नि में जो उष्णता और सूर्य में प्रकाशवत्ता नित्य फिर भी हम क्या करते रात्रित्व जिन कालावच्छेद कालावच्छेद उसी प्रकार से अग्नि में भी जब भी जल में जो औष्ठता हुआ अग्नि में वो अग्नि का स्वरूप होता वस्तु है नित्य है फिर हम कालावच्छेद कभी व्यवहार कर लेते कभी अग्नि है जलाता है जला रहा है दक्ष अग्नि ही देखो धती अग्नि प्रकाशिति सविता इत्यादि व्यवहार हम कर रहे कि नहीं करते मूल में में आया है पंक्ति धक्षती अग्नि ही जलाएगा अरे उसे जला रहेगा स्वरूप वाला जलाएगा क्या अब नहीं जला रहा है क्या अब नहीं जला रहा और आगे जलाएगा अब प्रकाशित नहीं किया या कर रहा आगे प्रकाशित करेगा मन व्यवहार कब हो रहा है जब आग ठंडा हो गया तब कहा जा जाए जला है रात्रि हो गया तो अब क्या कहेंगे प्रकाशित अग्रिम दिने प्रातः काले आदित्य अगला दिन सुबह होते ही सूर्य प्रकाशित कर देगा प्रकाशित हो जाएगा है ना कालावक्षर हम करेंगे नहीं कर रहे स्वरूप होता होने के प्रकाश भी स्वरूप होते में और औषता भी स्वरूप होता में फिर भी हम अपने औपाधिक व्यवहार को लेकर के उन वस्तुओं में व्यवहार कर देते कालावच्छेदन नहीं वहाँ काला नहीं, ऐसे दोनों व्यवहार कर लेते यथा तदाता तो में भी उपाधि वा व्यवहार हो जाएगा बोध दोनों का इसे कोई दिक्कत है नहीं तद तीसरी प्रकार से यहाँ पर भी विशेष कालावच्छेन्दे जो विषय है वह कालावच्छेन्द स्वरूपेण नित्यपि बोधे अतवा कालावच्छेद स्वरूप न्यवहार होता है तो में में ज्ञान मान रहा हूं वह विषय अनित्य है न शास्त्रार्थ विषय ज्ञान के बारे में शास्त्र का अर्थ बोझे पहले नहीं जानता था अब मैं जान रहा हूं आगे और जानूंगा किस विषय में बोल रहे हो शास्त्र विषय बोल रहे हो शास्त्र प्रतिभा जीवन में चिप्त विषय को लेकर भी कहोगे तो भी व्यवहार आएगा के नहीं था अब हो रहा है आगे होते रहेगा ये जो व्यवहार होगा विषय रूप उपाधि के कारण से है। और विषय रूप उपाधि अनित्य है आवेद्यक है अत्य होने में आपत्ति नहीं है ये आत्मनी बोधा बोले हो सामंज किम सिद्धांत तब पूर्व पक्षी कहता है कि भाषण सुख दुख बंद मोक्ष आदि शोक मोह भी आप कहो ये सारी चीजें लोकस्य लोकसभा अहंकाराव चैतन्य के द्वारा कृत अध्यारोप है तदपेक्ष तो उस अध्यारोप की दृष्टि कौन से उपदेश दिया जा रहा है इति आत्मा नत्माबोध उपदेश आत्मा का अवबोध का कथन करते हुए श्रुतिया केवल उस अध्यारोप को दूर करना ही इनका प्रयोजन सिद्ध होता है था सविता असो प्रकाश एनमत असो सविता सूर्य अपने आप को प्रकाशित कर दे रहा है सूर्य अपने आप को प्रकाशित करता है क्या है सूर्य तो प्रकाश स्वरूप ही है होगा प्रकाशित करेगा अपने आप को इन व्यवहार क्या रहा है आत्मनम् प्रकाश सूर्य अपने आप को दिखा रहा है सवेरा होते ही के ऊपर से आ गया और अपने आप को हमको दर्शन दे दिया तो प्रकाशित हो कर लिया ना अपने आप को उसने प्रकाश स्वरूप में भी एतार हो गया असो सविता आत्मान मे है अपने आप को प्रकाशित कर दे रहा है उसी पर हम लोग व्यवहार कर लेते आत्मा आत्मान ये जो आत्मा है वो अपने आप को प्रकाश जान लिया कैसे जाना मैं जीव नहीं हूं मैं ब्रह्म हूं ऐसे जान लिया ज्ञान स्वरूप होता हो भी ऐसा औपाधिक व्यवहार होने में कोई दोष नहीं है यथा सूर्य में होता है असो सुविधा आत्मान प्रकाशित जैसे कि सूर्य अपने आप को प्रकाशित करता है यह व्यवहार होता है तदव अन्योपाधिक बोध कर्तृत्व इसलिए क्या निष्कर्ष निकला अन्य उपाधिकोध करतृत्व आ गया आनंद आगंतुक विषय संबंधा तदुपरक्त रूपेण ना आगंतुक विषय संबंधा तदुपरक्त उपाधि से उपरक्त ही उपहित होकर के ही बोध से ज्ञान में भी आगंतुकत्व का वार हो गया इधानी मया स्वात्मा बुद्ध ते अब जो है मैंने अपने आत्मा को जान लिया ऐसी किस आधार पर कह रहा है उपाधि की वजह से पहले अविद्यार्थी उपाधि से आच्छादित था तो आपने आपको कहता था हम आत्मान न जाना और अब आपने आपको क्या कह रहा है हम आत्मान जाना व्यवहार कर दिया मैं स्वार्थ बोध थी नित्य बोध आत्मनी कथम बोध करतृत्व नित्य बोध आत्मा में किस प्रकार से बोध करतृत्व तो हो गया ऐसी आशंका कहने पर आवर का बनय भविष्य गया ना आवरक का अपनयन करना ही आवर्ग जो है। जो उसका अपनयन और को लेकर के हो जाता है। कथम बोध विदेशाय करोपाधिकोध कर आत्मा में बोध कर्तृत्व अन्य निमित औपाधि के कारण से है श्रुता पुनर्विज्ञान अनुपेक्षित में अतः स्वतः कैसा है वो विज्ञान के अपेक्षा नहीं है वापस मूल सिद्धांत में लौट गए स्वतः विज्ञान के अपेक्षा नहीं है अन्य जीव के अन्य के कारण से अन्य कौन है अंकाराव चंतन को लेकर के व्यवहार हो जाता है विज्ञान के अपेक्षा है हम आत्मा अवेद हम आत्मा न जाना इत्यादि कौन कहता है अंकाराव चंतन रूप जीव कहता है तो जीव सापेक्ष कहा जाता है वो ब्रह्म भी विज्ञान विज्ञानाधीन है उसका भी विज्ञान होता है उसका भी शास्त्रों से जाना जाता है व्यवहार हो जाता है स्वतः वह ब्रह्म को कोई विज्ञान के पेशा नहीं है विज्ञान स्वरूप ही है बोध बोध कर्तव्य बोध, बोध, बोध आत्मनी इसलिए बोध और अबोध कर्तृत्व नित्य बोध रूप आत्मा में उसी प्रकार से तद्वत मन यथा सविता जिस प्रकार सविता में है उसी प्रकार से नित्य बोध इस ब्रह्म में भी बोध कर्तव्य अबोध कर्तृत्व जैसे दिन कर्तृत्व तो, रात्र कर्तृत्व और उपाधिक तो हो गया तद्वत तो यहाँ भी हो जाएगा तस्माद्य अविदिता इसलिए निष्कर्ष निकला यह अविदित से भी अन्य है दोनों से भिन्न हो गया आत्मा विद्य से भी अन्य है और अविदत से भीशब्दे अधिशब्द अन्यन्ना है यद्वा अथवा यदि ये अभी यथा अमर्थ्या यथाधि राजा एक पक्ष में हो गया अधिशब्द क्या लेना अन्यर्थ ले लेना तो दूसरा पक्ष कहते हैं अधि से होता है जो उससे ऊपर होगा अधि राजा नौकरों के ऊपर कौन है राजा उस प्रशासन करने वाला होता है जैसा वैसे पर यस्य वह जो जिससे ऊपर अधिकार आदि का दृष्टिकोण से शासन आदि का दृष्टिकोण से विद्यमान रहता है तथा उसको तथो तो तो अन्य सामर्थ्या उसको अन्य के दृष्टिकोण से क्या कहते उससे ऊपर है उसी प्रकार यहाँ पर भी समझना राजा ततो का मतलब अव्यक्त जो है वो अविदित है व्यक्त जो है वो विदित है इन दोनों से अधि मैंने इन दोनों से अधिक विदित अविद्यक्ता व्यक्त है कार्य कारण विकल्पित्य इति अन्य देवे इस समुदाय का यह अर्थ है, है। से व्यक्त और व्यक्त को लेना कार्य और कारण समुदाय को लेना चूंकि विकल्पित है विकलित कार्य व्यक्ति, अन्य कार्यकारण उन दोनों से भिन्न ब्रह्म है, विज्ञान है, सर्व विशेष अविजानस्वूपेश प्रत्युत सकल विशेष को पूर्ण प्राप्त, सर्व विशेष इति पूर्णेणेष प्रत्यमया यही समुदाय का अभिन्न ऊपरी भाव अनुपत है क्योंकि अभिन्न जो होता है उसे ऊपर नीचे के भाव नहीं होता यस्य कश्चित देवादी नाम अन्य निपाता नाम अनेकत्व लक्षण याचित्य शब्द का अलग अलग अर्थ कैसे ले लिया आपने क्योंकि निपाता नाम अनेककार कहते हैं निपाता नाम अनेक उसके आधार पर कर दे न नवदी आवेदन च नीति एक एक निशे तात्पर्य मुक्त समुदाय तात्पर्य कथन करके उसके बाद भाषिकार ने पूरे समुदाय का भी घटा दिया अतएव आत्म न हेयह उपारे वा इसीलिए यह आत्मा होने के नाते यह जो ब्रह्म है वह न है न उपार कारण होता तो उपाधेय होता कार्य में भी हेता और दोनों ही चीजें कारणों में भी हेता रोपा है निर्भर होता है व्यक्ति के ऊपर हे उपाय देता कार्य कारणों में ठीक है जो कोई साधन है प्रत्येक साधन प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपाधि नहीं है प्रत्येक साधन प्रत्येक व्यक्ति के लिए हे भी नहीं है जैसे जाया मैश्या श्रुति कहती है ठीक है किसके लिए है जो ब्रह्मचारी में जाना चाहता है उसके लिए में में जाना जो चाहेगा उसको तो होगा होगा होगा और होगा पुत्र प्राप्त होगा। इत्यादि कर्म आदि भी करेगा और जो व्यक्ति चाहता ही नहीं है सन्यासी होना है तो उसके लिए जाया साधन क्या करेगा उसके लिए तो उपाधि नहीं है ना हे ही हो जाएगा साधन वही है लेकिन ब्रह्मचारी जो ग्रस्त आश्रम में जाना चाह रहा है उसके लिए उपाधि हो गया और जो ब्रह्मचारी चाहता है उसके लिए वही साधन ही हो जाता है उसे कार्यों में भी है कार्यो में भी इसी प्रकार से कार्य मुदा घटा दी वस्तु है आपके पास वो तो घटादी वस्तुओं में भी आप क्या चाहते क्या नहीं चाहते उसे ही औपाधिता आपके अधीन है अधिक वे कहते हैं कार्य कारण में ही हे और उपाधेय होता है और उन दोनों से भिन्न होने के नातेम कैसा है हे से रहित है स्थापित हो गया अन्य ही अन्य के द्वारा हेय उपाधेय हुआ करता है आपसे भिन्न जो घट है आपसे भिन्न जो स्त्री है इत्यादि आपके हेय उपाधेय हुआ करता है आपका अपना स्वरूप आपके ही द्वारा हेय उपाधेय नहीं होता अन्य अन्य हेय उपाधे वे नत ये कसे चिद्येयम उपाधि वह उसी के द्वारा उस खुद को ही हाँ किसी के कोई भी व्यक्ति ऐसा सामर्थ्यवान नहीं है जो खुद से खुद को ही हेय उपाधि कर ले न कचिद कस से कसिचित कोई देवता हो या ब्रह्मा हो या कोई भी हो शिव हो विष्णु हो महान सामर्थ्यवान भी हो वह लोगों के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने आत्मा को अपने से प्राप्त कर ले उपाधि कर ले कोई नहीं कर सकता इसलिए टिप्पणी देते हैं देवादी नाम अन्य तमस्या भीत्यर्थ हो देवादियों में भी देवता लोग हो या ब्रह्मा इंद्र विष्णु विष्णु कोई भी हो कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मा को अपने से हे कर ले उपाधि कर ले या नहीं हो सकता किसी को भी अपनी आत्मा न ही होता है न उपाधि होता है उनका अपना स्वरूप है स्वस्वरूप न उपाधि होता है आत्मा च च्रह्म सर्वांतर सर्वांतत्वा गलत छपी है जहां ठीक नहीं है जो शुद्ध है तो ठीक है तो बाद में छपा शायद सुधार दिए होंगे ना सर्वांतरियामित्वात्म चाहिए फर्स्ट में आत्मा सर्वांतरियामित्वा कहीं कहीं पर गलत छाप दिया है सर्वांत कर देख कर दे। सर्वान्तरियामित्वा अविषयाम अथवा तो अन्य हेय उपाध्यम वह आत्मा जो ब्रह्म है वह सर्वांतर्यामी है इसीलिए है वह विषय ही नहीं हो सकती जो सर्वांतर्यामी होगा वह विषय कैसे हो जाएगा किसी का कार बड़ा सुंदर हाथ हाथ से हाथ को पकड़ो ये नहीं हो सकता अपने हाथ से अपने हाथ को, हाथ हाथ को पकड़ लो ना? ना हैं कैसे पकड़ेंगे नहीं पकड़ सकते क्योंकि हाथ अपना खुद स्वरूप है हस्त स्वरूप हस्त का अपना स्वरूप क्या है हस्त ही है वो उसको उसी कैसे ग्रहण करेगा वो नहीं ग्रहण करेगा इसलिए कहते हैं तो अविषे अविषय होने के नाते अन्य मान इंद्रिया का भी विषय नहीं हो सकता अविषय करते हैं इंद्रिया इंद्रिया का भी विषय नहीं हो सकता अत हेम उपाध्यम व इसलिए भी वह हे नहीं है ये उपादेवी नहीं हो सकता अरे भ्रम से भी कोई ना कोई तुम मान लो ना कोई ना कोई चीज है वो उसको भ्रम को पकड़ लेगा है अन्य अभा अन्य अभा अन्य और अन्य का अभाव होने से भी अन्य और अन्य अभा एक अगला उसी का ये विस्तृत व्याख्या समझाता सूत्र ये पंद्रवा सूत्र है अन्य अभा अन्य का अभाव होने से भी अन्य अभावाच अन्य का अभाव होने से भी यदि भाष्यकार सूत्र बनाकर उसकी व्याख्या पृथक करते ही नहीं है अब तक तो जो समझाया है उसमें अर्थ सिद्ध है अन्य का वास्तव में अभाव है क्योंकि विदित और भिन्न है, है पहले बोल चुके हैं अध्यास के द्वारा आरोपित लोक अध्यारोपित अपहार इसमें कह दिया लोक अध्यारोपित क्या है विदित और अविदित अध्यारोपित वो क्या है वो सत्य नहीं है मिथ्या है अभाव है अन्य अभा का पृथक व्याख्या करके सूत्र संकेत मात्र कर देते हैं लोक अध्यारोप तो जो कुछ भी है वो अन्य है वो जो अन्य है उसका अभाव पूर्वेशम आगमोपदेश अब आग जीव में लौटते हैं सुश्रमा पूर्वेशम यह संकेत है आगमोपदेश की परंपरा को उपदेश की आत्म सर्वम श्रुत है श्रुति जोड़ दे रहे हैं सर्वमित्य श्रुतियां स्पष्ट कर रहे हैं आत नहीं आत्नीय है। कुछ और खाई नहीं यही है और बीच दिखाई दे रहा है यह अन्य जो परिदृश्यमान जगत है ब्रह्म भिन्न परिदृश्यमान जो जगत है वादवंत चेन्द्रस्त वर्तमान पितृत्ता के आधार पर मिथ्याभूत होने से उसके अस्तित्व ही नहीं माना जाएगा इसे अन्य पर और ये सारी बात जो कही जा रही है वो आगम परंपरा से है क्योंकि नीजानी पहले गुरु बोल चुका है शिष्य को भाई हम नहीं जानते हैं न सामान्य रूपेण, न विशेष रूप कैसे इसका उपदेश दिया जाए लेकिन तुम पीछे पड़ गए भाई नहीं नहीं आपको तो कुछ न कुछ बोलना ही पड़ेगा इसलिए मैं आचार्य परम्परा से तुमको सुना दे रहा हूँ अन्य देवी तात् अतो अविता उस भ्रम का उपदेश है शास्त्र परंपरा से हमारे पूर्व आचार्यों ने मुझे ऐसे सुनाया था वही हम तुमको सुना देंगे व्याजक्ष अस्वतंत्र तर्क प्रच्छेदार्थन ये जो है व्याज चक्ष क्यों कहा इसलिए अस्वतंत्रता को दिखाने के कोई भी व्यक्ति इन शास्त्रों को स्वतंत्र रूपे न पढ़ करके समझ नहीं सकता अस्वतंत्रता है और लोग आजकल सब अपने आप पढ़ के सब लगे हुए हैं अपने आप पढ़ लेते हैं अपने आप पढ़ लिए और कहते हो गया तो कोई गुरु की जरूरत नहीं कुछ नहीं सब पढ़ लिया अगर उलझे हुए रहते हैं फिर भी इतना उलझे हुए हैं कि उनका समाधान ही ढूंढना मुश्किल हो जाता है कई ऐसे आते हैं यहां ना अपने पास भी सब तरह हैं तो इस तरह भी आ जाते हैं जो स्वयं गुरु है स्वयं गुरु लोग हैं तो परेशान रहते बैठ ही नहीं पाते ना ध्यान होता है ना भजन होता है कुछ भी नहीं होता परेशान रहते रहते रहते फिर सोचते क्या करें महाराज फिर आगे बोलते क्या करें हम सोचते हैं बैठे चिंतन करें जो वेदांत का मैंने कहा वेदांत का चिंतन कैसे करो तुमने पढ़ा है मैं अपने पढ़ लिया इसलिए तो तुमसे नहीं होता चिंतन <laughs> इसलिए चिंतन नहीं हो सकता फिर गुरुमुख से सुनेगा तो कुछ दृष्टांत याद आ जाएंगे कुछ रोज़ बात याद आ जाएगी कई मैंने बताया कई बार एक को हमारा तो विद्यार्थी मैंने कई बार देखा है वो अपने आप अप हंसते रहते हैं कहीं घूमते फिरते भी उधर तो चलते रहते हैं तो हंस रहे हैं जब तब क्यों हंस रहे हैं उनको दृष्टान्त याद आ गया होगा हमने तो बताया भाई सोमयाद आ गया होगा कहीं कोई चीज़ याद आ गई होगी तो इसलिए हंस रहे आनंद ले रहे चिंतन तभी तो होगा तब अपने आप पढ़ लगे है इतना बैठ नहीं बात समझते ही नहीं लोग अस्तंत्र और और नहीं तर्क नापने आह्म में कहते हैं ये नापने या। और में तर्क से अप्रतिष्ठाना सूत्र बना दिया तर्क का कभी प्रतिष्ठा हो नहीं सकती अप्रतिष्ठित है तर्क आप समझेंगे मैंने बहुत बढ़िया तर्क स्थापना कर दिया बड़ा पुस्तक लिख दिया दूसरा आ जाएगा आपसे बढ़िया माई भगवान भेज देते तुरंत धरती पे वो उसका खंडन कर देता हूँ हो गया छुट्टी उसकी भी तर्क के द्वारा को सिद्ध करने की चेष्टा करो वह आपके तक ही सीमित रहेगा कई बार तो आप जीवित जीते जी दूसरा आ जाएगा तर्क खंडन करने वाला ये तो हुआ एक बहुत बड़े न्यायिक थे रघुनाथ शिरोमणि जी प्रसिद्ध धुरंदर नहीं आई बड़ा ग्रंथ लिखा खंडन मंडन गांव तर्क से सब सिद्ध कर दिया तो वो जो है गए इनके पास चैतन्य महाप्रभु के पास चैतन्य महाप्रभु जी को दिया पुस्तक पुस्तक पढ़े पढ़ने के बाद अच्छा ठीक है आपने जो टिका है लिखा है अपने हिसाब से एक हफ्ता सप्ताह के बाद आप आके मिलिए एक सप्ताह के अंदर जो है उन सारे तर्कों के लिए दूसरा पुस्तक सब खत्म श्रमणी की आंखों में आंसू में क्या हो गया मेरा सारा जिंदगी का महत्व एक हफ्ता में सुहा हो गया इन्हें एक हफ्ता में भी खत्म कर डाला। था बड़ा दुखी हो गया और उनकी स्थिति को देख के चेतन में समझ गए कि ये आप जिंदा नहीं रहेगा मर जाए आत्महत्या कर लेगा किसी ने कहा देखो चलो मेरे साथ आओ तो अपना जो लिखा होगा ना खंडन का पुस्तक वो ले करके उसके साथ चले नौखा में बैठे और गंगा जी में अपने लिखो पुस्तक को तो फेंक दिया और क्या चिंता मत कर मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे पुस्तक दुनिया में प्रचार होते रहेगा मेरा तो भाई गंगा तुम्हारा खंडन नहीं होगा संतों की कृपा लेकिन वास्तव तर्क कभी प्रतिष्ठित हो नहीं उसका भी खंडन करने के बाद पैदा हो ही गया चैतन्य वहाँ पर जो अपने पुस्तक तो मिटा दिया लेकिन दूसरे लोग उसके मरने के बाद और भी हुए पक्षधर मिश्र वगैरह उन्होंने भयंकर खंडन कर दिया उसका उन न्याय ने बनाया बहुत तो वैसे लघुनाथ श्रमण की खोपड़ी बहुत जबरदस्त खोपड़ी थी तो वे साधारण व्यक्ति नहीं थे उनको जो उपवर्षाचार्य थे उन्हें क्यों उसको ले गया पढ़ाने के लिए उनके घर के सामने गए आग मांगा वर्षा जाए आप जो है आग दे दो वो बच्चा ने देखा कि अब आग कैसे ले जाऊं कैसे दो इनको खाली हाथ में कैसे मांग रहे हैं ठीक नहीं है और उसके अंदर गया घर में तो अंदर ही कुछ नहीं दिखाई दिया फिर पड़ोसी घर में गया वहां आग थी अब लाए कैसे महात्मा को देने के लिए उसने तुरंत वहां हाथ पे मिट्टी ले लिया मिट्टी लेकर के पड़ोस के माता को कहा इस पर आग डाल और ये ऊपर से देख रहे थे बालक का बुद्धि है पड़ोस के घर में गया वह आग दी खा वो तो कोयला कैसे लाऊं खाली हाथ गया है तत्काल मिट्टी हाथ में लेकर के उस पर आग लेकर के आया और उनके कमर में डाल दिया तब फिर उसके माता पिता शाम को मिल करके उन्हें कहा इस बच्चे को मुझे दे दो तो महान विद्वान ये खोपड़ी में इतनी स्फूर्ति है और स्फूर्ति से हम समझ रहे हैं ये शास्त्रों को बहुत बढ़िया ग्रहण कर सकता है फिर उसको उन्हें दे जाकर जो उनको दे दिया पखदब गुरु थे गंगेश्वर जो गंगा गंगेश्वर उपाध्याय जिन्होंने लिखा था नवीन का चिंता नीति का उनका शिष्य के हाथ में उनको सौंप दिया इस बालक को तुम तो को पढ़ा मिथला में ऐसे रघुनाश क्रम ने कहानी आपकी सबूर्ति न्याय के लिए यही है कि दिमाग बिल्कुल तीक्ष्ण होना चाहिए पॉइंट पॉइंट को पकड़ने के तब तो पकड़ सकता है तो तर्क लेकिन कैसा है तर्क का भी प्रतिषेध करने के लिए इन्होंने व्याजय कहा या तर्क मत करो श्रद्धा कहा ना परिषद में श्वेत केतु का श्रद्धा करो मैं जो कह रहा हूं तुमको अनुभव करा दिया ये जो कण है वट वृक्ष का बीज को तोड़ा फल को उसे कण थे उस बीच को भी तोड़ा चूर्ण सा हो गया उसको ऊप मार दिया जो धूल उड़ रहा है इसी में वह वट वृक्ष का पेड़ है ऐसे कह दिया और कहते हैं वो देखा चेड़ा शिष्य पुत्र श्वेत केतु का चेहरा वो देख कैसा हो सकता है उसके मुंह थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया मानते नहीं ना ये यू तो देख हम लोगों को भी देखने से पता लग जाता है कैसे किस बात को लोग हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं चेहरे से मालूम हो जाता है वहाँ भी चेहरे से मालूम हो गया और गुरु को श्रेष्ठ क्या कहा उन्हें श्रद्धा श्रद्धा करो तुम्हें कह रहा हूँ मानो इस बात को तभी तुमको अनुभव में आएगा चीज़ उसी प्रकार यहाँ पर भी तो कहते हैं तर्क व्या शिक्षक मतलब क्या श्रद्धा करना चाहिए और तर्क नहीं करना चाहिए पंच दशिकार सुंदर ढंग से कहती दिया ना तर्कताम मां कुतर्कताम तर्क भी करो श्रुति अनुकूल तर्क के द्वारा ही मनन होता है इसलिए कहते हैं तर्क करो लेकिन कुतर्क ये नद ब्रह्मोक्तवंता उक्तवंता ये मैंने नहा हमारे लिए जो आचारी लोग उस ब्रह्म तत्व के बारे में कहा है ते नित्यमेव आगम ब्रह्म प्रतिपादक व्याख्यातवंता वे लोग उस आगम को किस प्रकार से कहा है ब्रह्म के प्रतिपद का आगम कैसा है नित्य यह आगम यह श्रुति यह वेद नित्य है अपौरुषेय है ऐसा ही उन्होंने व्याख्यान किया है इसे आपको वैसे ही मानना चाहिए पुनः स्वबु प्रभवे नर्केण उत्तवंता अपना बुद्धि से पैदा हुआ तर्क के दौरान हमारे लिए कुछ भी नहीं कहा है पारंपरिक अविच्छेदी विद्या इस प्रम्ह विद्या की स्थिति के लिए आगम परंपरा का अविच्छेद को ही शब्द के द्वारा संकेतित कर दिखा रहे हैं तर्कस्तो अनवस्थित भ्रांतो भी भवती थी क्योंकि तर्क की अवस्था है नहीं तर्क की अवस्थिति मैंने अंतम इतम ऐसे कभी आप निष्कर्ष नहीं दे सकते यही तो हुआ है कि जो दार्शनिक लोग पाश्चात्य लोग क्या करते हैं दर्शन की इतिहास देखोगे ना हम लोग क्या आज ऐसे दर्शनों के इतिहास नहीं है दर्शन एक स्वतंत्र अपने आप में परिपूर्ण अपने आप घोषित करते हैं उनके आए उसका नहीं है वो तो कभी टिक नहीं सकती है और उस तर्क को हमें शांति से खंडन कर दे तो सुनकर के वो एकदम घबरा जाते क्या हो गया और प्रकार विरोध करके दबाने की कोशिश करे तर्क खंडन हो गया अब क्या करे वो सहन नहीं हो सकता उसका प्रतर्क खंडन हो जाए जैसे हम लोग भी देखते हैं विज्ञान है बहुत निष्ठा है उसके विज्ञान का खंडन कर दो वो एकदम बिगड़ जाएगा मान्यगा नहीं वो विरोध करेगा और किसी तरह से आपको दबाने की कोशिश करेगा कोई भी व्यक्ति है आप हर एक व्यक्ति कोई ना कोई सिद्धांत को लेकर के थोड़ा उसके प्रति आसक्ति रहती है हर आदमी के अंदर जिसको हम लोग क्या कहते हैं पूर्वाग्रह होता है पूर्वाग्रह के साथ उसी में दुराग्रह भी हो जाता है फिर तो सारा मुसीबत खड़ा हो जाता है कि पूर्वाग्रह होना खराब नहीं लेकिन उसे दुराग्रह कर लिया और ये मुसीबत उसको तो कभी छोड़ ही नहीं पाएगा एक जन पूरा उसका उसी में लटका रहेगा एक जन पूरा उसी पर रहता है और जब तक वो धक्का धक्का खाते खाते खाते खाते उसकी दिमाग में तब जाएगा अरे ये जो मैं सोच था वो गलत है तब उसको इसलिए बाबा ने कहा अनेक वेदों से तो क्यों कहा है क्योंकि हर स्थिति वेदांत का भी यही हाल है वेदांत अनेक स्तर का है ना अलग है। अलग स्तर के हैं और अलग स्तर के बाद वही हाल है जो छे अंधे एक हाथी को समझ रहे हैं ना अंधों की कहानी है छ अंधों की कहानी सुप्रसिद्ध दुनिया में सिक्स ब्लाइंड एंड एलिफेंट वही हाल है सिक्स वेदांत इसम वेदांति खड़ा कर दो एक ब्रह्म के बारे में कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कह रहा कोई सृष्टि दृष्टिवाद पे चल रहा है कोई दृष्टि सृष्टिवादे आधार पर बोल रहा है कोई अजातवाद पे बोल रहा है, है? कोई किस स्तर से कोई स्तर दृष्टि कौन से कहते रहता है और सब अपने अपने मत को लेकर दुराग्रह करके बैठे हुए हैं हम जो कर रहे हैं सही है हम जो कर रहे वही ठीक है वो जो कर रहा है गलत है किसने तरह तक बोल दिया था जो यहाँ ऋषकेश पढ़ाते हैं वो ऋषिकेश वेदांत है ऋषिकेश वेदांत हमारे सामने चर्चा नहीं करना बोल दिया लेकिन निषेध कर दिया जब कैलाश पड़ गए का महात्मा गया कहीं दिल्ली में वहाँ पर चर्चा हुई तो उनको उनका के जब खंडन करने लग गया उसके बाद यहाँ की परंपरा से जब पड़ा व्यक्ति था उसने उनके बाद खंडन कर दिया खंडन करके उसने पूछा पहला आपने कहाँ से पढ़ गया है ऋषके से अरे ये तो ऋषिकेश वेदांत थे वो हमारे मत कहा हमारे दिल्ली वेदांत मारो दिल्ली वेदांत ऋषिकेश वेदांत क्या है ऐसे तो ऐसे मूर्ख लोग हैं दुनिया में ऋषिकेश तो में जो पढ़ाया जाने वाला कोई वेदांत नहीं क्या तो वही शांकर भाषी है वही परंपरा से पढ़ा रहे हैं तो यही अंतर है परंपरा से ग्रहण करने में और अपरंपरा से ग्रहण करने में काफी अंतर होता है अब उसको आप ऋषिकेश वेदांत दिल्ली वेदांत भेद कर दें ये तो छह अंधोंग वाली कहानी बनेगी और क्या इसने कहा तर्कस तो अनावश्यकता तर्क की अवस्थिति कभी नहीं होता इसी को ब्रह्म सूत्र में कहा तर्कस्य या प्रतिष्ठाना प्रथम अध्याय द्वितीय आद में ही आकाश तो भी हर तर्क जो देते हैं लोग उसमें कई बार भ्रांति होती खुद के तर्कों को खुद ही काट देते हैं कई बार ऐसा भी देखने को मिला है ना एक बार अभी एक तर्क प्रतिबंध कर दिया है दो चार घंटे के बाद फिर कोई चर्चा छेड़ो तो पूरा तर्क उसमें काट देगा नया तर्क स्थापित कर और जब मूल दृष्टान्त आपको चाहते हैं जय कृष्ण मूर्ति है खुद के तर्कों को काट सब कॉन्ट्रीडिक स्टेटमेंट बहुत है दूसरा नंबर में उसी का चेड़ा रजनीश को कम नहीं सबकॉन्ट्रीडक्ट्री अपनी एक पुस्तक पढ़ो दूसरे पुस्तक पढ़ो उसके मिलेगा, उसका में मिलेगा। बहुत हैं, अभी भी हैं, होते ही रहते हैं जब भ्रांति में और भ्रांत भ्रांति में डाल देते हैं अंधेर नियमान अंधा चल रहा है संसार इसलिए व्यास शिक्षण अस्वात सूत्र विवरण होती ये न